देवी भागवत तीसरा स्कंध सुदर्शन ने कहा शक्ति सहायक खजाना सुरक्षित किला मित्र सुहद और रक्षक राजा इन सभी साधनों के अभाव में भी स्वयंवर का समाचार सुनकर देखने के लिए मैं यहाँ आ गया हूँ भगवती शक्ति ने स्वप्न में मुझे ऐसी आज्ञा दी है मैं उनके वचन में संदेह नहीं करता मेरे मन में दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है मैं केवल भगवती जगदम्बा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। उन जगदीश्वरी ने जो रच रखा है वह तो अब होकर ही रहेगा इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए राजाओं इस सारे संसार में मेरा कोई भी शत्रु नहीं है मेरी दृष्टि में सर्वत्र भगवती जगदम्बा की ही झांकी आया करती है राजाओं यदि कोई मुझसे शत्रुता करने के लिए तैयार है तो उस पर भी शासन करने वाली भगवती महामाया विराजमान है अतः उसकी शत्रुता पर मैं ध्यान ही नहीं देता आदरणीय राजाओं जो होना है वह तो अवश्य ही होगा उसे कौन मिटा सकता है फिर इस विषय में क्या चिंता की जाए मैं सर्वदा माँ के अधीन हूँ राजाओं देवता दानव और मानव आदि संपूर्ण प्राणियों में भगवती जगदम्बा ही शक्ति प्रदान करती है अन्यथा कोई कुछ भी नहीं कर सकता वे किसे राजा बनाना चाहती हैं उसे राजा बना देती है और जिसको रंग बनाना चाहती है वह तुरंत रंग बन जाता है तब फिर मुझे क्या चिंता लगी है भगवती जगदम्बा परम आराध्या शक्ति हैं उनकी कृपा के बिना बड़े बड़े देवता भी हिल डुल तक नहीं सकते राजाओं तब मैं एक साधारण व्यक्ति क्यों चिंता करूं मुझ में सामर्थ्य है अथवा नहीं मैं जिस किसी परिस्थिति में भी हूँ इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है राजाओं मैं भगवती की आज्ञा के अनुसार आज इस स्वयंवर में आ गया हूँ वे भगवती जगदम्बा जो चाहती हैं उसके होने में मुझे कोई संदेह नहीं है फिर मेरे चिंता करने से हो ही क्या सकता है इस विषय में आपको कोई शंका नहीं करनी चाहिए मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ राजाओं हार या जीत में मुझे तो रंचमात्र भी संकोच नहीं है संकोच तो वे भगवती जगदम्बा करें जिन्होंने मुझको इस काम में नियुक्त किया है व्यास जी कहते हैं राजन सुदर्शन की बात सुनकर वहाँ के सभी संप्रांत नरेश उनके विचारों से परिचित हो गए सब एक दूसरे की ओर देखने लगे तदनंतर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा राजकुमार तुम बड़े सज्जन हो तुम्हारी वाणी बिल्कुल सत्य है यह कभी मिथ्या नहीं हो सकती परंतु देखो उज्जैनी के स्वामी राजा युद्धाजी तुम्हें मारना चाहते हैं हमें तुम पर दया आ रही है इसीलिए हम कह रहे हैं अत एव महामते अब तुम अपने मन में खूब सोच समझकर जो उचित जान पड़े वही करो